आप सुन रहे हैं कुमारीज का सामुदायिक रेडियो रेडियो स्टेशन मधुबन 90.4 सुनते रहिए रहिए मुस्कुराते नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 समय की मांग इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और समय की मांग इस कार्यक्रम में हम लोग अलग अलग टॉपिक्स पर आपसे बात करते हैं जैसे की पिछले एपिसोड में हमने ह्यूमन डिजास्टर पे बात की थी और आज हम लोग नेचुरल डिजास्टर क्या है किस तरह से होता है और डिजास्टर का सही मतलब क्या है कितने प्रकार के होते हैं वो सारी बातें आज के इस शो में हम लोग सुनेंगे इन सारी चीजों की जानकारी देने के लिए हमारे साथ विशेष हमारे मेहमान है रिटायर्ड एडिशनल डायरेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इससे पहले भी आपने उनकी आवाज सुनी है रेडियो के माध्यम से सलामी जिंदगी इस तरह के कार्यक्रम में उनकी आवाज से आप रूबरू हो चुके हैं और आज हम समय की मांग इस कार्यक्रम में नेचरल डिजास्टर पर उनसे बातें सुनेंगे तो आप सभी की तरफ से राजीव हजेला जी का बहुत बहुत स्वागत है बहुत बहुत धन्यवाद और मैं कहूंगा कि आपने एक बहुत अच्छा टॉपिक सेलेक्ट किया है अपने समय की मांग कार्यक्रम के लिए क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं अपनी रोज़मर्रा की जिंदगी में कि डिज़ास्टर्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और इसके बारे में हमारे आम पब्लिक में हमारे युवा वर्ग में और बच्चों को इतनी जानकारी नहीं है तो अगर आपने जो ये सिलेक्शन किया है और इसके ऊपर आपने जो अपना प्रोग्राम बनाया है तो तो तो बताने के लिए ये काफ़ी मैं उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी अच्छा साबित होगा और अच्छी जानकारी आ, लोगों को मिल पाएगी तो, राजीव जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप हमेशा इस फील्ड से जुड़े हुए हैं काफी समय तक आपने काम भी किया है डिजास्टर में तो किस तरह आपने काम किया है और अपना एक्सपीरियंस जरूर हमारे साथ शेयर करेंगे ही लेकिन थोड़ा सा अपने बारे में भी हमें बताइए जैसा कि हम मैं अपने पहले प्रोग्रामों में बता चुका हूं, मैंने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में एज एसिस्टेंट कमांडेंट के तौर पर नौकरी 1975 में 21 साल की उम्र में शुरू की थी और इससे पहले मैं एमएससी केमिस्ट्री uh, में uh, जो कि मैंने 19 उन्नीस साल की उम्र में किया था वो मैंने पास किया था और उसके बाद मैंने जो इनिशियल बेसिक ट्रेनिंग वगैरह होती है और इनिशियल कोर्सेज़ होते हैं वो मैंने किए और उसके बाद मैं सबसे पहले मेरी तैनाती जो थी वो कोर्स करने के बाद मेरी तैनाती कश्मीर के स्नोबाउंड एरिया में हुई और मैं वहाँ पर चौदह हज़ार से पंद्रह हज़ार फिट ऊँचाई पर मैं एज ए बतौर कंपनी कमांडर की मैंने ड्यूटी की और उसके बाद मैं अपने सर्विस कैरियर में मैंने काफ़ी डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट टेक्निकल फील्ड्स में डिफरेंट जनरल ड्यूटी के फील्ड में मैंने नौकरी की और संक्षिप्त में मैं आपसे यही कह सकता हूँ कि मैंने पूरा कश्मीर से लेकर गुजरात तक का रान कश तक का बॉर्डर पूरा देखा हुआ है और हर स्टेट में वेस्टर्न रीजन में मैंने नौकरी किया हुआ है और इसी प्रकार मैंने आपके बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर जहां बीएसएफ एस डिप्लॉयड है वहाँ पर बंगाल से लेकर पूरा त्रिपुरा मिजोरम तक मैंने पूरा ड्यूटी किया हुआ है और काफ़ी कठिन कठिन इलाकों में नॉर्थ ईस्ट में भी जैसे मैं बर्मा बॉर्डर के ऊपर था उखरूल डिस्ट्रिक्ट में मणिपुर के अंदर जहाँ पर कि एयर मेंटेन पोस्टें हैं और हुआ कर थी तो उन पे भी मैंने काफी ड्यूटी किया हुआ है तो मुझे सीमा सुरक्षा बल ने काफी अच्छा मौका दिया अपने देश को समझने के लिए और उसमें मुझे काफी कुछ सीखने को मिला राजीव जी बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बातें सुनकर आपके बारे में सुनकर क्योंकि पूरे ही भारत का जो बॉर्डर एरिया है उसको आपने अच्छी तरह से देखा हुआ है हर जगह से आप वाकिफ है इसलिए अच्छा होगा कि हमारे दोस्त जो इस समय सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को उनके लिए बहुत अच्छा जो है जानकारी मिल सकती है और ये उसका एक्चुअली डिजास्टर का सही मतलब क्या है शब्द हो गया है आजकल जिसका मीनिंग में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है जी जी तो इसमें मैं सिंपल शब्दों में यही कहना चाहूंगा कि डिजास्टर जैसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को अगर आप देखें हाँ। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में डिजास्टर मैंने मैं को कहा गया है कि कोई सडन एक्सीडेंट या नेचुरल कैटास्ट्रॉफी कोई ऐसी नेचुरल घटना जिससे कि बहुत ज्यादा नुकसान हो जान माल का तो उसको डिजास्टर कहा गया है एक्चुअली डिजास्टर जो है वो एक ऐसी घटना है या कई घटनाओं से मिली हुई एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे कि काफी जान माल का नुकसान होता है और इंफ्रास्ट्रक्चर का डैमेज होता है इन्वामेंट का डैमेज होता है एसेंशियल सर्विसेज जो है वो काफी डैमेज हो जाती हैं और लाइवलीहुड के जो मींस हैं जैसे रोजमर्रा की जिंदगी में जो लोग अपनी जीवा जीवो परजन करते हैं वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है वो ऐसे स्केल पर होता है जिसको कि शायद वो कम्यूनिटी या वो सोसाइटी बगैर बाहरी मदद के वो उसको नहीं पार पा सकते तो इस ये ये जो है वो डिज़ास्टर उसको बोला जाता है और और डिज़ास्टर जो है तो मैं आपको रमेश जी यहाँ पर ये भी थोड़ा सा बताना चाहूँगी जो हमारा डब्ल्यू का ओ है well, World Health Health Organization. जी जी. उस, उसने जो डिजास्टर की डिपोलिशन दी है उसको मैं थोड़ा इंग्लिश में बताना चाहूंगा जी जी. कि ये एक ऐसा सीरियस डिसरप्शन है फंक्शनिंग का कम्युनिटी uh, के या सोसाइटी के जो कि बहुत ज्यादा हूमन मटीरियल इकोनॉमिक और इन्वास जो है वो करता है जो कि कम्युनिटी या सोसाइटी बगैर बाहरी मदद के ये उसको नहीं कर सकती है तो छोटे शब्दों में ये डिजास्टर कहलाता है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया की डिजास्टर का सही मतलब यही है कि जहाँ पर लोग जो है ऐसे मुश्किल में फंस जाते हैं उन्हें फिर दूसरों का सहारा लेना पड़ता है बिना दूसरों के सहारे वो बच नहीं सकते या वहाँ से बाहर नहीं आ सकते बिल्कुल सही बिल्कुल सही तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि सही जो मतलब है ये यह उसका यही निकलता है सभी लोगों के एक्चुअली में जानकारी होना जरूरी है इसके, इसके बारे में मैंने रमेश जी आपसे बताया कि जानकारी इस सब्जेक्ट के ऊपर हमारे कंट्री में बिल्कुल कम है क्योंकि ये अभी बहुत तकरीबन दस ग्यारह साल पहले ही इसके ऊपर गवर्नमेंट ने काफी सीरियस इशू करके इसको टेकअप किया है उससे पहले इतना इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता था तो अभी भी हमारे कंट्री में जो डेवलप्ड कंट्रीज में डिजास्टर मैनेजमेंट किया जाता है उस तरीके से अभी भी हमारे कंट्री में उतना सेटअप नहीं हो पाया धीरे धीरे चीजें सेट हो रही हैं बट थोड़ा सा टाइम और लगेगा और लगेगा स्लो एंड स्टडी हो रहा है भारत देश में मुझे ऐसा कहना पड़ेगा बिल्कुल <laughs> हो रहा है और मैं उम्मीद कर तो तो रहा हूँ टाइमों में और, हम लोग डेवलप कंट्रीज के तरीके से डिजास्टर्स को हैंडल कर सकेंगे और उस केस में हमारे यहाँ जो जितना डिस्ट्रक्शन होता है जान माल की हानि होती है जी जी। लाइफ होता है, शायद वो कम होना शुरू हो जाएगा। सही बात है जब हमारे पास अच्छी जानकारी होगी और तौर तरीके पता होगा और टेक्निक हमारे पास आ जाएगी तो नेचुरली हम लोग उन चीजों को अप्लाई करेंगे तो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा हम सभी को और एक बात मैं पूछना चाहूंगा इसी सिलसिले में जैसे की आपदाएं तो आते रहते हैं लेकिन उसमें अनेक प्रकार के होते हैं डिजास्टर कितने प्रकार के होते हैं आपके हिसाब से देखिए रमेश जी ऐसा है कि डिजास्टर्स को अलग अलग तरीके से बताया गया है और मैं इसमें आपको दो तरीके से बताऊंगा पहला तरीका तो ये है कि ये तीन प्रकार का होता है जी, इसमें जी, जी. सबसे पहले नेचुरल डिजास्टर जिसकी आपने बात कही शुरू में नहीं, नहीं। जी, दूसरा जी. होता है टेक्नोलॉजिकल डिजास्टर जो जनरली मनुष्यों के द्वारा क्रिएट किया जाता है या होता है और तीसरा डिजास्टर वो होता है जो इन दोनों के बीच में होता है जिसको हम इंग्लिश में हाइब्रिड की संज्ञा देते हैं जहाँ पर यह तय करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि क्या ये नेचुरल डिजास्टर है या क्या ये टेक्नोलॉजिकल डिजास्टर है तो ये तीन प्रकार के डिजास्टर्स होते हैं और इसमें जो दूसरा तरीका है वो एक होता है कि रैपिड ऑनसेट मतलब जो तुरंत एकदम से डिजास्टर आ जाता है और एक होता है स्लो ऑनसेट मतलब धीरे धीरे डिजास्टर्स आता है तो जैसे नेचुरल डिजास्टर्स की अगर हम बात करें तो स्लो ऑनसेट में ड्रॉट जिसको सूखा पड़ना बोलते हैं या फेमनाइन मतलब जैसे कोई भुकमरी बोलते हैं जिसको हिंदी में और डिफोरेस्टेशन जो जंगल काट के करते हैं साफ करके खेती करते हैं या पेस्ट और प्लांट डिजीजेस जो हो जाती है ये स्लो ऑनसेट डिजास्टर्स फैलाते हैं और ये नेचुरल डिजास्टर्स की कैटेगरी में आते हैं दूसरा होता है जो रैपिड ऑनसेट में जो आते हैं उसमें भी दो प्रकार के होते हैं एक तो क्लाइमेटिक डिजास्टर्स होते हैं जैसे फ्लड्स हो गया वेंड स्टॉर्म हो गया तेज हवाएं चलती हैं वाइल्ड हो गया और हेल स्टॉम्स हो गया ये क्लाइमेटिक कैटेगरी में आते हैं और जोलॉजिकल कैटेगरी में आते हैं जैसे आप सभी जानते हैं अर्थक्वेक होता है भूकंप बोलते हैं सुनामी बोलते हैं वॉल्केनिक घटनाएं होती हैं और लैंड होती हैं तो ये जो है ये ये जितने मैंने अभी बताया ये सब रमेश जी नेचुरल डिजास्टर्स की कैटेगरी में आते हैं जी और अब मैं बताना चाहूंगा आपके श्रोताओं को कि दूसरे कंट्री में दूसरा स्ट्रक्चरल फेलियोर्स होते हैं या बिल्डिंग होती है जैसे अभी आपने कुछ दिन पहले ही न्यूज में सुना की कैलका में कोई ब्रिज बन गया था वो टूट तो तो और फायर डिजास्टर टेररिज्म भी जो है ये भी एक डिजास्टर्स की कैटेगरी में मानते हैं इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट इसके ऊपर आपने एक प्रोग्राम जो है जैसे भोपाल गैस कांड का का था तो वो एक इंडस्ट्रियल माना जाता है अब जो रमेश जी मैंने आपको पहले बताया था कि हाइब्रिड जो है जो टेक्नोलॉजी ना तो टेक्नोलॉजिकल कैटेगरी में हम उनको रख सकते हैं ना हम उनको नेचुरल डिजास्टर कैटेगरी में रख सकते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल एपिडमिक्स जो है जैसे हो हो गया गया या प्लेग हो गया, ये इनको इनको किस में रखा जाए? बात है। तो इनको में रखा रखा जाए तो हाइब्रिड जाता है है अच्छा अच्छा अब बहुत ही अच्छी बात आप, जी बता रहे हैं मुझे लगता है कि हमारे दोस्त इस वक्त जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उनके पा, उनके पास काफी अच्छी जानकारी इकट्ठी हो रही है आपके द्वारा और जैसे की आपने डिजास्टर में तीन प्रकार बताया एक नेचुरल एक फिर जो आपने बताया की टेक्नोलॉजिकल बताया और तीसरा हाइब्रिड बताया बहुत ही अच्छी तरह से आपने बताया नेचुरल में जैसे कि फ्लड्स आया सुनामी आया भूकंप हुआ ये सब चीज़ें नेचुरल में आपने बताया टेक्नोलॉजिकल में जैसे कोई कंपनी में कुछ हुआ एक्सीडेंट हुआ ट्रांसपोर्टेशन में कुछ गड़बड़ हुआ आग लग गई ये सारी चीज़ें आपने टेक्नोलॉजिकल में बताया और हाइब्रिड में आप बताएं जैसे कि पूरे गाँव में एक बार फ्लैग आ गया या शहर में फ्लैग आ गया या कुछ है है ही शुरू हो गया पूरे लोगों एक साथ में में में तो उसका जो है, में आपने में बताया बहुत अच्छा लग रहा आपसे बातें सुनकर और मुझे लगता है कि ये सब जानकारी हमारे पास होती है तो हम आ, एक्टिवली कुछ काम करने के लिए उस समय तैयार हो सकते हैं यहाँ पर आ, समय अब कह रहा है कि एक छोटा सा विराम लेते हैं विराम के बाद राजीव जी आपसे फिर से जुड़ते हैं और बात करते हैं इसी विषय पर तो श्रोताओं अभी लेते हैं विराम उसके बाद फिर से कराते हैं समय की मांग इस कार्यक्रम में आप बने रहिए हमारे साथ में और सुनते रहिए समय की मांग इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कराते रहो है दिल मेरा साथ है प्रभु प्यारा गुनगुनाता है दिल मेरा साथ है प्रभु प्यारा कितना हूँ मैं खुश नसीब कहता है जग सारा कितना हूँ मैं खुश नसीब कहता है जग सारा गुनगुनाता है दिल मेरा साथ है प्रभु प्यारा की लकीर खींच ली अपने ही हाथों से ओ हो अपने ही हाथों से युगों के गम हर लिए अपनी मीठी बातों से हो हो अपनी मीठी बातों से की बात दिल से होती पाके उसका सहारा कितना हूँ मैं खुश नसीब कहता है जग सारा गुनगुनाता है दिल मेरा साथ है प्रभु प्यारा कदम में है उसका सा तो मंजिल दूर कहाँ है मंजिल दूर कहाँ रूहानी रंगों की किरणों से जन्नत बनाया जहा ए है जन्नत बनाया जहा जिंदगी में मस्त चढ़ी जब से उसने निहारा कितना हूँ मैं खुश नसीब कहता है जग सारा गुनगुनाता है दिल मेरा साथ है प्रभु प्यारा दिल से सुनाई गीत यही गाता हूँ हूँ गीत यही गाता हूं साथ ना कभी मैं छोड़ूंगा सच दिल से कहता हूं हम्म सच दिल से कहता हूं कहा वो मेरा मुश्किलों से उबारा कितना हूँ मैं खुश नसीब कहता है जग सारा गुनगुनाता है दिल मेरा साथ है प्रभु प्यारा गुनगुनाता है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 सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधुनाइन पॉइंट सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी सुन रहे हैं समय की मांग इस कार्यक्रम को और हमारे साथ विशेषज्ञ अर्थार्थ जिन्होंने बहुत सारी जानकारी उनके पास है डिजास्टर के ऊपर वो हमें विशेष रूप से सुना रहे हैं तो फिर से एक बार राजीव जी आपका बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद रमेश जी जी आ, आपने जो समराइज़ किया वो बिल्कुल सही था और मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपके श्रोताओं को थोड़ा सा डिटेल में भी बताना चाहूंगा जी, तो, जी, वो मैंने मोटे तौर पे बताया था जो डिजास्टर्स हैं वो ए, कुछ तो पानी और क्लाइमेट से रिलेटेड होते हैं तो जैसे मैं ऊपर जिक्र कर चुका हूँ पहले फ्लड्स और डैमेज मैनेजमेंट साइक्लोन्स टॉर्नेडोज और आ, जी, मेरे ख्याल से जो पहाड़ी इलाके के लोग हैं वो जानते होंगे कि क्लाउडबस्ट एक पहाड़ों में वर्षा होती है बादल फटना जिसको हिंदी में बोलते हैं हाँ। और उससे बाहर आ जाती है सही बात है। दूसरा हीट वेव कोल्ड वेव जैसे अब आजकल हमारे वेस्टर्न रीजन में काफी टेम्परेचर बढ़ने लग गया है तो हीट वेव का मौसम स्टार्ट हो रहा है और इसी प्रकार कोल्ड वेव जो जाड़ों में हो आती है स्नो ये हाँ। हमारे पहाड़ी इलाकों में होते हैं बर्फीले जैसे अभी हमने कुछ दिन पहले ही न्यूज में सुना कि साइचिन में हमारे कुछ जवान स्नो अवलांस के अंदर दबके मर गए फिर ड्रॉट सूखा अब आजकल हम लोग रोज न्यूज में सुन रहे हैं की सूखे की स्थिति हमारे यहाँ बनती जा रही है थंडर और लाइटनिंग ये भी हमारे पहाड़ी इलाकों में होता है और सुनामी हम लोगों हम सब 2004 की जो सुनामी हमारे कंट्री में भी जिसका इफेक्ट आया था ईस्टर्न पोस्ट के ऊपर हम उस तब के बारे में हमने सुना था जी जी सभी लोग और है वाकिफ हैं और जोलॉजिकल रिलेटेड जो डिजास्टर होते हैं जो मैं डिटेल में में इसके बारे में भी बताना कि लैंडस्लाइड और मड फ्लोस। मड फ्लोस अभी जैसे हमने कुछ समय पहले केदारनाथ की जो घटना हुई थी वहाँ पर लैंडस्लाइड और मड फ्लोज की वजह से भी काफी डैमेज हुआ अर्थक्वेक के बाद अर्थक्वेक्स डैम बर्स्ट और डैम फेलोर्स और माइनर फायर तो ये जो है ये जोलॉजिकल डिजास्टर्स होते हैं जी। और केमिकल इंडस्ट्रियल और न्यूक्लियर रिलेटेड डिजास्टर इसमें केमिकल और इंडस्ट्रियल डिजास्टर जैसे मैंने भोपाल गैस प्लांट का आपको जिक्र किया था न्यूक्लियर डिजास्टर जो है वो हमारे कंट्री में नहीं हुआ है मगर हम आपके श्रोताओं ने शायद सुना होगा ये फॉरेन कंट्रीज में जैसे चरनोबिन रशिया में काफी साल पहले न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था और इसी प्रकार में आपको मैनमेड डिजास्टर्स जो है उसमें भी थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूंगा फॉरेस्ट फायर रमेश जी मैंने ये फॉरेस्ट फायर नॉर्थ ईस्ट रीजन में देखी है अच्छा हाँ हाँ मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है कि जंगल में क्या होता है वहाँ जूम कल्टीवेशन करते हैं जूम कल्टीवेशन मतलब कि फॉरेस्ट में आग लगा देते हैं और आग लगाने से वो पूरा जल जाता है फिर उसके बाद वहाँ पर वो खेती करते हैं तो ये कभी कंट्रोल से बाहर हो गया तो ये बड़ा डैमेजिंग हो जाता है अर्बन फायर होते हैं हम लोग सुनते ही है माइन फ्लडिंग हो जाती है कई बार माइन में घटनाएं हो जाती है ऑयल स्पिल होता है जैसे कोई ऑयल का टैंकर अगर डूब गया समुद्र में तो ऑयल स्पिल हो जाता है जिससे समुद्र में काफी ए, उसका इन्वायरमेंटल डैमेज होता है मेजर बिल्डिंग कोलैब्स होती है सीरियल बम ब्लास्ट होते हैं जैसे बॉम्बे वगैरह का एग्जाम्पल है फेस्टिवल रिलेटेड डिजास्टर जैसे आपके श्रोताओं ने सुना होगा कि कई बार मंदिर वगैरह में भगदड़ मस्ती है तो फिर काफी लोग जो है वो उनकी डेथ हो जाती है कुचल जाते हैं इलेक्ट्रिक डिजास्टर्स एंड एनफाय एयर रोड रेल एक्सीडेंट्स जो हमारे कंट्री में होते रहते हैं वो भी एक डिजास्टर्स के में आते हैं बोट कैप्साइजिंग मतलब बोट्स का डूबना हम लोगों ने काफी हम लोग सुनते रहते हैं कि उसके ऊपर ज्यादा लोग बैठे थे बोर्ड तो वो डूब गई उसमें इतने लोग मर विलेज फायर्स, बार विलेज में भी लापरवाही की वजह से फायरते तो डिटेल में मैं जाके बताया आपको जी जी बहुत ही अच्छी तो बात मैं उम्मीद करता हूँ की आपके श्रोताओं को इससे थोड़ा सा जानकारी में इजाफा होगा बहुत ही अच्छी बात है आप बता रहे और एकदम डिटेल में आपने बताया तो कुछ ना कुछ तो दिलो दिमाग में उनके जहन में चलाई गया है जब भी ऐसी कोई घटना हो तो उन्हें याद आ जाएगा कि यार ये ये चीज़ है तो वो पता करेंगे और उसके बाद क्या करना है वो भी हम बताएंगे आगे के एपिसोड्स में एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि समझो मान लो कहीं कुछ हो जाता है तो उसकी वजह से पब्लिक हेल्थ पर यानि जो जन समूह उनके स्वास्थ्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है डिजास्टर्स को हम लोग बड़े कैजुअली लेते हैं और उसके ऊपर इतनी सीरियसनेस हम नहीं दिखाते हैं नहीं। मगर आपको जान के हैरानी होगी कि डिजास्टर्स कोई भी हो और अगर हल्की से हल्की सीवरिटी का है तो उसमें काफी इफेक्ट करता है पब्लिक हेल्थ के ऊपर जैसे डेथ्स हो गई इंजरीज हो गई क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलता है पीने को हमारे रहने की जगहें नष्ट हो जाती हैं और हम लोगों का पर्सनल हाउस होल्ड गुड्स का काफ़ी लॉस होता है और मेजर पॉपुलेशन का मूवमेंट शुरू हो जाता है तो लोग पलायन करने लगते हैं जो हमारी सोसाइटी में सैनिटेशन की कंडीशन नॉर्मल हालत में रहती है वो पूरी डिस्टर्ब हो जाती है जो हमारा रूटीन हाइजीन होता है वो पूरा हमारा डिस्टर्ब हो जाता है जो हमारा गार्बेज कलेक्शन या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होता है वो पूरी तरीके से तहस नहस हो जाता है और पब्लिक सेफ्टी जो है वो एक बहुत बड़ा कंसर्न हो जाता है डिजास्टर्स के दौरान में और आपने देखा होगा कि जब भी डिजास्टर्स होते हैं तो पब्लिक में पैनिक आ जाता है और पैनिक आने की वजह से लोग काफ़ी मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं और डिजास्टर्स के बाद जैसे डिजास्टर्स जैसे कोई मान लीजिए फ्लड्स आया तो पेस्ट और वैक्टर्स जो कीड़े मकोड़े जानवर जो हैं वो उनका प्रकोप काफी बढ़ जाता है और कई बार तो ऐसा होता है जैसे अभी नेपाल के अर्थक् में लोगों ने सुना होगा कि हेल्थ केयर सिस्टम ही डिस्टर्ब हो जाता है जैसे सारे हॉस्पिटल ही डैमेज हो गए तो पूरा हेल्थ केयर सिस्टम ही जो है वो इफेक्ट हो गया और कई बार डिजास्टर होने के बाद लोग लोगों में क्रॉनिक इलनेस आ जाती है तो उसका वो तो जो सीरियस पेशेंट होते हैं आईसीयू में भर्ती होते हैं तो वो सब पूरा डिस्टर्ब हो जाता है पावर सप्लाई पूरी डिस, डिस्टर्ब हो जाती है कई बार टॉक्सिक और हजार्स का एक्सपोजर हो जाता है कोई प्लांट फट जाता है या कोई गैस का रिसाव हो जाता है जैसे क्लोरीन गैस का रिसाव या कोई और टॉक्सिक गैस का रिसाव तो ये पूरा डिस्टर्ब हो जाता है जिसकी वजह से लोगों को टॉक्सिक और हजार गैसों, गैसों से एक्सपोजर होता है हमारा फूड सप्लाई जो है वो पूरा सिस्टम ही बिगड़ जाता है और इसकी तो लिस्ट बहुत लंबी है मगर इसको यहीं पर कहना चाहूँगा अंत में कि जो हमारा सरफेस वाटर है वो वो भी काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है जिसकी वजह से लोगों को जैसे अब कोई कोई नदी नाले तालाब में लोग अपना रोजमर्रा का जीवन के लिए वहाँ जाते हैं कोई काम करने के लिए कपड़ा धोना बर्तन धोना या कोई कोई किसी काम के लिए जाते हैं तो वो पूरा ही पूरा डिस्टर्ब हो जाता है तो मैं नक्सल में यही कहना चाहूँगा कि डिजास्टर होने के बाद पब्लिक हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है जी जी जी, जी। बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और शायद एक साधारण व्यक्ति इस बात को कभी नहीं सोच पाता है लेकिन अगर देखा जाए तो इसके पर सभी को गहराई से सोचना पड़ेगा क्योंकि कोई भी अगर आपदा हो जाता है चाहे किसी भी प्रकार का तो उसका जो है असर काफी दिनों तक रहता है और वहा रहने वाले लोगों के जीवन के साथ जुड़ जाती है अगर डिस्टरबेंस पानी के ऊपर अगर उसका असर हो जाता है तो पानी पी नहीं सकते फिर पानी पिएंगे नहीं तो फिर खाएंगे क्या आप कुछ बनाएंगे क्या सारी चीजें इफेक्ट हो जाती हैं छोटी सी घटना के कारण अगर पानी के ऊपर कुछ इफेक्ट हो गया तो आपके लिए तो बड़ा मुश्किल है जीना तो इन सभी चीजों के लिए हमें जरूर सोचना है राजू जी बहुत अच्छी बात पर आप हमें जानकारी दे रहे हैं और हमें इन छोटी छोटी बातों से भी क्या हो सकता है उसके बारे में आप एक विस्तार रूप से जो चीजें बता रहे हैं जागरूकता जरूर फैलनी चाहिए हमारे दोस्तों को और वो जागरूक रहेंगे एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि हमारे भारत देश में डिजास्टर मैनेजमेंट का जो ढांचा है वो किस तरह से बीच में दो में बदला गया था उसका स्वरूप या उसका रूप क्या है वो बताइए सर इसके ऊपर भी कई एपिसोड लगेंगे जी, आपके डिटेल में अगर मैं मैं बात करूंगा मैं केवल यहां पर यही कहना चाहता हूं कि हमारे कंट्री में आ, 2005 से पहले आ, हमारा जो सिस्टम था कंट्री का डिजास्टर्स को हैंडल करने के लिए वो केवल रिस्पांस का हुआ करता था जैसे हम सबको याद होगा कि 2004 में जब सुनामी आया हमारे देश में जिस ईस्ट कोस्ट के ऊपर तो उसमें काफी जान माल का नुकसान हुआ तो उस समय गवर्नमेंट ने किया कि रिस्पांस सिस्टम से काम नहीं चलेगा तो 2005 में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 पास हुआ और इसने हमारे कंट्री में एक नया मोड डिजास्टर्स को हैंडल करने में लाया जो अब अब हमारा गवर्नमेंट का जो अटेंशन है वो डिजास्टर्स के बारे में आम नागरिक को एजुकेट करना और उसको मिटिगेट करना मतलब उसको कैसे हम उसके इफेक्ट्स को कम कर सकते हैं एजुकेट करके ये एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट अभी 2005 के बाद में आया है और आगे के आपके सोर्स में इसके बारे में हमारे कंट्री में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आने के बाद क्या हमारे कंट्री में सिस्टम है वो हम अलग से बात करेंगे जी यानी एक बहुत बड़ा जागरूकता ही आ सकती है इसमें हम हमारे को जनरली हमको पता ही नहीं होता है कि हमारे कंट्री में किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और किस तरीके से डिजास्टर्स गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर और पंचायत लेवल पर कैसे हैंडल किया जाता है ये अभी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में ये सब चीजें पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डिफाइन कर दी गई है जी जी जी बिल्कुल क्लियरली तो हम इसकी चर्चा अलग से करेंगे जरूर और उसमें आपके श्रोताओं को इसके बारे में हम जानकारी देंगे आप अच्छी जानकारी हमें मिल सकती है और अभी जो चेंजेस आए दो के बाद में एक तरह का अवेयरनेस फैला हुआ है जागरूकता आई है ताकि हम सभी लोग जागरूक बने और जो भी घटनाएँ घटती हैं या आपदाएँ आती हैं तो उसके पहले हमें क्या महसूस होगा या हम उसके पहले कैसे अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं या उसके बाद में आपदाएँ हो गई तो क्या करना है ये सारी बातें और कौन किधर से कैसे मदद मिलेगा ये सारी बातें हो सकती हैं राजू जी हमें अगले एपिसोड में ज़रूर बताएँगे और आगे बढ़ते हुए मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगा कि जैसे कि आपदा के बारे में या डिजास्टर के बारे में अगर हम बात कहें तो पूरे भारत देश में किस जगह और कैसे कहां-कहां ये चीजें ज्यादातर होती हैं? रमेश जी ये ये जो आपने प्रश्न पूछा है ये काफी लंबा, आ, लंबा है मैं इसको थोड़ा सा ही करूंगा। जी जी जी। हमारे कंट्री में सात हमारे कंट्री में 7516 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन है नहीं नहीं। और इसमें से 5700 किलोमीटर जो कोस्ट लाइन है कोस्ट लाइन मैंने समुद्री तट जो है वो वो साइक्लोन और सुनामी का उ, से एफेक्टेड रहता है हाँ हाँ. तो अब आप, आप अंदाज लगा लीजिए कि कितना आ, हमारा तकरीबन कितना ज्यादा कोस्ट जो है वो साइक्लोन और सुनामी के प्रभाव से इफेक्टेड है हम्म हु. दूसरा हमारे कंट्री का जो लैंडमार्क है पूरा उसका फिफ्टी जो है वो भूकंप जो है वो छोटे से भूकंप से बहुत इंटेंसिटी के भूकंप से प्रभाव रहता है 58.6 लैंड मास पर जिसकी भी चर्चा हम आगे आप भूकंप के ऊपर जब हम बात करेंगे जी जी। तो हम आपको उसमें थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे मगर यहाँ काफी सफिशिएंट होगा आप अंदाजा लगाइए कि कितना ज़्यादा हमारे कंट्री में भूकंप से प्रकोप हो सकता है दूसरा फ्लड्स जो हैं हमारे 40 मिलियन हेक्टेयर हमारे कंट्री का 40 मिलियन हेक्टेयर में जो फ्लड्स और रिवर इरोजन एफेक्टेड रहता है ये तकरीबन हमारे कंट्री का 12 परसेंट लैंड मार्स है तो काफ़ी बड़ा लैंड मार्स जो है वो फ्लड्स और रिवर इरोजन की वजह से एफेक्टेड रहता है और साइक्लोन की अगर हम बात करें तो 8.5 पॉइंट फाइव परसेंट लैंडल एरिया जो हम लोगों के हैं हैं वो साइक्लोन से प्रभावित हो सकते हैं। और फ्लड्स uh, की अगर हम बात करें तो करीब 5 परसेंट कंट्री uh, में जो हमारे एरियाज हैं उनमें फ्लड्स प्रभावित हो सकता है तो ये एक मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट में आपका उत्तर दिया है प्रश्न का और जब हम अलग अलग अलग अलग प्रकार के हम डिजास्टर्स की जब बात करेंगे तो उसमें मैं फिर आपको काफी डिटेल में बताने का प्रयत्न करूंगा जी जी बहुत अच्छी बात है राजीव जी एक और बात मेरे मन में आ रहा है लेकिन उसके पहले मैं चाहूंगा कि अभी एक और विराम लेते हैं उसके बाद फिर बात करते हैं और डिजास्टर पर जो बातें आप हमें बता रहे हैं एक अनुभव के साथ हमारे साथ शेयर कर रहे हैं अच्छा लग रहा है काफी बातें जो है शायद हमारे विद्यार्थी मित्र भी अगर इस कार्यक्रम को सुनते हैं और सुन रहे हैं तो बहुत ही अच्छा लकी है अगर नहीं सुन रहे हैं तो मैं कहूंगा हमारे विद्यार्थियों को जरूर सुनने वाले अपने विद्यार्थी मित्रों को जरूर बताएं कि ये कार्यक्रम सुने क्योंकि उनके जानकारी में भी ये सारी चीजें होगी तो वो बहुत ही अच्छा होगा और बहुत ज्यादा जानकारी उनको मिल सकती है ये मैं कहूँगा ये मैं कहना चाहूँगा आइए आगे, आगे बढ़ते हुए एक और विराम लेते हैं उसके बाद फिर से बात करते हैं राजीव हजेला जी से जो हमारे साथ आपदा प्रबंधन पर विशेष रूप से बातें कर रहे हैं आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कराते रहो की नैया कर दे प्रभु के हवाले प्रभु के हवाले जैसे वो चाहे वैसे जैसे वो चाहे वैसे इसको संभाले इसको संभाले जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले प्रभु के हवाले गर्व जय ये तो विनाशी है तू तो है चेतन आत्मा ज्योति अविनाशी है ज्योति सागर पिता को दिल में बसा ले दिल में बसा ले राहों में भर जाएंगे तेरे उजाले तेरे उजाले जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले प्रभु के हवाले पग पग पे मिलता है प्रभु का इशारा इसके सहारे कर दे स्वाहा तू सारा अंबर के सारे तारे आंचल में सजा ले आंचल में सजा ले मन के सरोवर में तू कमल खिला ले कमल खिला ले जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले प्रभु के हवाले दे दाता को अर्पण मेरा मेरा ना कर तू हो जा समरपण तू फाके तोड़ घेरे भव से निकाले भव से निकाले दे दे पतवार काहे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 प्रभु के हवाले हवा कर दे प्रभु के, प्रभु के हवाले प्रभु के हवाले नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और हमारे साथ राजीव हजेला जी लखनऊ से बने हुए हैं काफी अच्छी बातें वो बता रहे हैं कि जो नेचुरल डिजास्टर है उसके ऊपर बातें हो रही है एक इंट्रोसेक्शन हो रहा है यानी आपदा प्रबंधन के इस सिलसिले को एक पहचान के रूप में हम इस एपिसोड को कर रहे हैं जहां हम लोग अलग अलग रूप से कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं लेकिन इसकी जानकारी अधिक जो है आपको आने वाले एपिसोड्स में मिलेगा तो जैसे कि आपदा प्रबंधन की अगर हम बात कहें अपने भारत देश में तो इसका क्या लक्ष्य है डिजास्टर मैनेजमेंट का विशन क्या है देखिए रमेश जी हमारा कंट्री में पहले जो था जैसे मैंने ऊपर जिक्र किया पहले जी जी तो पहले रिस्पांस ही हमारा और रिलीफ प्रोवाइड करना जो आपदा आती थी उसमें रिलीफ प्रोवाइड करना रिस्पॉन्स कर, प्रोवाइड करना ही आ, सरकार का एम रहता था जी जी, जी तो जो अब आ, चेंज हो गया है हुँ. और अब हमारे सरकार का एम जो है वो आ, लोगों में करवाना करना करना और और मिटिगेशन ये हमारा सरकार का एम है और इसमें जो सबसे ज्यादा हम लोग गवर्नमेंट की तरफ से जो इंफोसाइज किया जाता है कि आपका तो देखिए नेचुरल डिजास्टर्स को रोका नहीं जा सकता मैनमेड मेड डिजास्टर्स डेफिनेटली उनको रोका जा सकता है कम किया जा सकता है मगर नेचुरल डिजास्टर्स क्लाइमेटिक डिजास्टर्स को रोका नहीं जा सकता तो सरकार की तरफ से पूरी कोशिश रहती है कि उसमें जान माल का नुकसान और लाइवलीहुड लोगों की जो है वो कम से कम इफेक्टेड हो तो ये एक बहुत भारी चेंज आया है और सरकार का ये यही विजन है जो दो के बाद डिजास्टर मैनेजमेंट में जो चेंजेस सरकार ने किए हैं वो ये विजन इस विजन पे सरकार काम कर रही है बहुत ही अच्छा ये पॉजिटिव रिस्पांस है सरकार का मुझे लगता है और जैसे कि आपने बताया पहला जो आपदा प्रबंधन के बारे में सरकार जो सोचती थी वो ये कि जब भी कोई घटना घटे वहाँ पर बचाव की सामग्री बेचना या फिर जो उनकी मदद की जरूरत है वो चीजें सामान बेचना था लेकिन अभी जो समय के अंतराल में जो बदलाव किया गया है वो ये की आपदा नहीं हो उसके लिए भी सोचा जाए और आपदा हो तो लोगों को इकट्ठा करके लोग कैसे उस समय उन लोगों को दूसरे लोगों को मदद कर सकते हैं या जो इफेक्टेड नहीं है उनको वहाँ से स्थानांतरण कैसे कर सकते हैं ये सारी बातों पर विचार हो रहा है और इसका आगे जो समय के अंतराल में जो परिवर्तन हुआ है वो ये हुआ है ऐसे राजीव जी बता रहे हैं बहुत ही अच्छी बात है राजीव जी बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बातें सुनकर और एक विशेष तौर पे आपकी इसके ऊपर पढ़ाई भी हुई है तो मैं चाहूंगा कि आपका जो अनुभव है आप बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में एडिशनल डायरेक्टर जनरल के रूप में अपने विशेष पद पर रहे 1975 से आप जुड़े बीएसएफ से उसके बाद काफी चीजें आपने उसमें किया है रोजमर्रा की ड्यूटी रोज है उसमें 24 7 हम लोग इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर ड्यूटी देते हैं हमारे हमारे जवान ऑफिसर्स ऑफिसर्स जो हैं जी जी. और हम लोगों को डेली इस प्रकार की सिचुएशंस फेस करनी पड़ती है हुँ. तो ये आपदा प्रबंधन का जो अभी आजकल काफी प्रचलन हुआ है और इसके बारे में जागरूकता बढ़ी है जी जी. तो ये मुझे एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है मगर मेरे ख्याल से उन्नीस 2000 के आसपास ये नया सब्जेक्ट था वो हमारे यूनिवर्सिटीज के कैरिकुलम में ये आया है और ऐसे ही मेरी मेरा भी इंटरेस्ट जागा है चूंकि मैं फोर्स की नौकरी कर रहा था तो मैंने कहा ये नया सब्जेक्ट है क्यों ना इसमें पढ़ाई की जाए तो मैंने अपने डिपार्टमेंट से परमिशन ले करके इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी जिसको शॉर्ट में इग्नू बोलते हैं इनका एक छः महीने का सर्टिफिकेट कोर्स नया नया इंट्रोड्यूस हुआ था। तो मैंने इसको अपने को किया उसमें और ये का कोर्स कोर्स है और और मैंने मैंने इसको अपनी नौकरी के दौरान इस को मैंने किया और इससे मुझे बहुत ज्यादा अवेयरनेस मिली और फायदा हुआ मुझे इससे काफी अपनी रोजमर्रा की ड्यूटी में भी हालांकि हम लोग डायरेक्ट जो है वो आपदा प्रबंधन में अभी नहीं इफेक्टेड थे जैसे जितना कि इसमें कोर्स में हमें पढ़ाया गया था तो ये ये मेरे मैंने किया इसके बाद मैंने हमारे देश में कई यूनिवर्सिटीज़ ने इसको कोर्सेज को खोला और बढ़ता गया आजकल तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के ऊपर पोस्ट ग्रेजुएशन भी है और उसके बाद एम भी आ गए हैं और काफ़ी फील्ड बढ़ गई है अभी तो रिसर्च भी इसके ऊपर शुरू हो गई है मगर जब ये नया नया इंट्रोड्यूस हुआ था तो ये न्या -न्या चलाया। नहीं। तो मैंने फिर मैंने कोर्स किया था और मुझे थोड़ी जानकारी हो गई थी इस सब्जेक्ट के ऊपर तो मैंने इसको भी कोर्स को किया ये एक साल का कोर्स है का, और इसमें काफी एडवांस लेवल के ऊपर ये आपको सिखाते हैं तो वो मैंने किया और ये मैंने जो पहला कोर्स किया था सर्टिफिकेट वाला वो तो मैंने 2001 में किया था और ये कोर्स जाकर के दो हजार 2007 में क्योंकि मैं उस समय डी रैंक में था और ये कोर्स काफी पढ़ाई मांगता था तो मुझे काफी समय इसमें निकाल के देना पड़ता था तो मैंने इसको दो में कम्प्लीट किया और बीच में मैंने क्योंकि मेरा डिज़ास्टर मैनेजमेंट में इंटरेस्ट था तो मैंने डिज़ास्टर मैनेजमेंट में, में काफ़ी कोर्सेज किए जैसे मैंने एक कोर्स चलता है सी एकेडमी में निशा हैदराबाद में चलता है वो मैंने 2006 में किया और एक मैंने न्यूक्लियर बायोलॉजिकल केमिकल मिटिगेशन प्रिपेयरनेस के ऊपर एक ग्वालियर में लैब है डी ये इसकी डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आती है लैब इनके यहाँ एक कोर्स किया फिर मैंने एक निज़ाम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिज़ास्टर मैनेजमेंट के ऊपर ये एक इंस्टीट्यूट है दिल्ली में जी. मैंने यहाँ से भी एक दो 2008 में एक कोर्स किया और और मैंने कई एक नेशनल लेवल की इंटरनेशनल लेवल के सेमिनार कॉन्फ्रेंसिस अपने देश में अपने नौकरी के दौरान अटेंड किए तो मेरा काफ़ी संपर्क रहा डिज़ास्टर मैनेजमेंट में और रमेश जी यहां पर मैं मेरे को बताने में बड़ा फक्र होता है कि जब मैंने ये किया और उस समय मैं अपने फोर्स में अकेला एक ऑफिसर था जिसके पास डिजास्टर मैनेजमेंट में क्वालिफिकेशन थी तो उस समय सरकार जो थी वो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स तैयार कर रही थी तो मुझे बीएसएफ की तरफ से ये जिम्मेदारी दी गई कि आप बीएसएफ का नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जिसको आजकल हम लोग बीआईडीआर कहते हैं बीएसएफ एस इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर रिस्पॉन्स ये मैंने इसको बी एकेडमी टेकनपुर ग्वालियर है यहाँ पर मैंने खड़ा किया इसको और उसके बाद मैंने इसमें बी की दो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स में दो यूनिटें हैं तो उन यूनिटों को मैंने ट्रेन किया साल भर तक मैं रहा उसके बाद मेरा प्रमोशन हो गया तो मैं फिर वहाँ से आ गया और ये ये इंस्टीट्यूट अभी भी चल रहा है और हमारे फोर्स के जो कार्मिक नेशनल डिजास्टर फोर्स में काम करते हैं हैं वो यहाँ पर अभी भी ट्रेनिंग करने जाते हैं। तो ये बड़ा मुझे फक्र है कि मुझे गवर्नमेंट ने बीएसएफ ने ये मौका दिया कि मैं इस इंस्टीट्यूट को खोलूं जो आज भी चल रहा है क्या बात है बहुत ही अच्छी बात है राजीव जी बहुत अच्छा लगा आपसे पूरी जो जानकारी आपने दिया अपनी पढ़ाई का किस तरह से आपने कोरोस्पांडेंस में कोर्स किया फिर आपका रुचि बड़ा तो आपने इसको और अच्छी तरह से पूरा एक साल का जो डिग्री कोर्स है वो भी किया और उसके बाद काफ़ी अलग अलग छोटे बड़े कोर्सेज जो इससे जुड़ी हुई बातें जहाँ पर भी आपको मिलती थी आपने जानकारी लेना चाहा और उस कोर्स को करना चाहा तो ये आपकी रुचि बताती है कि आप कितना इस चीज़ों से जुड़े हुए हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है और हमारे दोस्त जो इस वक्त इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें भी काफ़ी अच्छा लग रहा होगा तो चलिए आज के लिए बस इतना ही मैं कहूँगा कि अगले एपिसोड में और भी बहुत सारी जानकारी रोचक जानकारी आपसे हम लेना चाहेंगे और अभी जाते जाते मैं कहूँगा कि हमारे सभी दोस्तों को एक अच्छा मैसेज जरूर दें मैं आपके सारे श्रोताओं को यही कहना चाहूँगा कि जैसे मैं, मैं आपने मेरे को सुना अभी की अगर आपकी किसी तो, किसी फील्ड में रुचि है तो आप उसमें अगर चाहेंगे तो उसमें अपनी नॉलेज गेन कर सकते हैं जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट की मुझे इतनी सख्त जरूरत रोजमर्रा की ड्यूटी में नहीं थी मगर मैंने देखा कि ये फील्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं मुझे काम आ सकती है ड्यूटी में और मुझे इससे फायदा होगा तो मैंने अपने पर्सनल टाइम को निकाल करके अपने पर्सनल खर्चे से पूरा अपना फैमिली लाइफ को भी थोड़ा सा सेक्रीफाइस करके ये कोर्स किए और इसमें मुझे जानकर उसमें मैंने फिर अपना कंट्रीब्यूशन फोर्स में दिया तो आप भी इस अगर ऐसी इच्छा रखते हैं तो आप भी कर सकते हैं और मैं समझता हूं कि नथिंग इज इम्पॉसिबल जी जी बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने हमारे दोस्तों को दिया नथिंग इज इम्पॉसिबल अगर आप सोच लेते हैं और करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो आपके लिए कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है बहुत अच्छी बात आपने बताया थैंक यू सो मच राजीव जी हमारे साथ इस विशेष कार्यक्रम में जुड़कर अपने अनुभव को सजा किया और साथ ही साथ डिजास्टर मैनेजमेंट या डिजास्टर किस तरह के होते हैं डिजास्टर का सही मतलब क्या है और उसके साथ सरकार के जो आ, नियम में परिवर्तन हुए हैं इसको लेकर वो सारी बातें आपने शॉर्ट में बताया लेकिन बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन आपने दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा और हमारे सभी दोस्तों को भी कहूँगा कि मैं आगे वाले एपिसोड को ज़रूर सुनिएगा क्योंकि इसमें आपको बहुत ही सुंदर जानकारी या रोचक जानकारी इससे जुड़ी हुई बताएंगे और कुछ एक्सपीरियंस भी वो शेयर करेंगे ऐसा मैं आशा करता हूँ तो राजीव जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे सभी लिसनर्स को कहूँगा आज के लिए बस इतना ही अगले एपिसोड में कुछ नई बातें इसी तरह के लेकर आपके साथ होंगे मैं और राजीव हजेला आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुवन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहो मस्कते रहो